श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथाशमोध्याय नृसिहगवान्दुर्भाव हिण्यकशिपु का प्रादुर्भाव कस्पु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति नारदुआ अथ दैत्य सताे जाग्रहो तदनर्णित जागृहो नुर्वाशिक्षित नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली गुरुजी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया अथाचार्यम बुद्धि में कांत संस्थित आलक्ष राग्य जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया श्रुआ तुस्लगात्र पुत्र हंतुम मनोदे अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अन को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थरथर थर कापने लगा अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए क्षि्वा पर आहे क्षमापेन तिरचीन चक्षुषा प्रसाव नम दांत बद्धाजलिम अवस्थित सर्प पदातव स्व प्रकृति दारुड़ मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्य के सामने खड़े थे और तिरकार के सर्वथा अयोग्य थे परंतु हिरण्य स्वभाव से ही क्रूर था वह पैर की चोट खाई हुई सांप की तरह उपकारने लगा उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर बाणी से डाटने डालते हुए कहा हे दुर्विनीत महात्मन हे दुर्विहित मनात्मन कुम स्तम मत्नोभतम नेम कक्षय मूर्ख तू बड़ा उदंड हो गया है स्वयं तो नीच है ही अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ क्रुद्ध से कंपनते सहेस्वराह ते भीतवन मूढ़ शासन हम किम बलोत्यगाह मैं तनिक्ष सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग और उसके लोकपाल काप उठते हैं फिर मूर्ख तूने किसके बल भूते पर निदर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है न मे परेवरेमीम प्रहलाद जी ने कहा दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है सा ईश्वर काल उरुक्रमो साम। सत्व उमोल पर गुण त्रेश महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है तथा तो समस्त प्राणियों के इंद्र बल इंद्रिय बल मनोबल देह बल धैर्य एवं इंद्रिय भी वही है वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना रक्षा और संहार करते हैं वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं जय जयासम भाव तमात्म समम मनोधस्वती विदेशता उत्पतस्थिता ती हहत्मण आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है दस्युन पुराषन विजो मन्यंत एक स्वजिता जितात्म लोग समस्या देशी साधो समोह प्रभुवाह कुत परे जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन छह इंद्र रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने दसों दिशाएं जीत ली वे मूर्ख हैं आ जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रीय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोधादि शत्रु भी मर मिट जाते हैं फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे हिरण्य कश्य पूर्वाच व्यक्तम तम मृतुकापोसी ज्योतिमा थे मुर्षण ही मंदात्मनोर विप्लवा गिरा ने कहा रेन मंद बुद्धि तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं यग्योक्तो मंद मदन्यो जगदीश्वर वाचो यदि सर्वत्र अकस्मा न दृश्यते अभागे तूने मेरे शिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बताया है तो देखो तो तेरा व जगदीश्वर कहाँ है अच्छा क्या कहा वह सर्वत्र है अच्छा क्या कहा वह सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता शिकाया धरा मिते गोपाएता हरिस्वाद्य शरण सिम अच्छा तुझे इस खंभे में भी दिखाई देता है अरे तू तो क्यों इतनी डीग हाँक रहा है मैं अभी अभी तेरा सिर धर् अलग किए देता हूँ देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है एवं एवंक्त मुहृद सुतम महाभागवतम महासुर प्रकृतिजोत्पति तो वरासनाथ स्तंभम ते बला मु इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादेत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका तब हाथ में खडग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे को एक घुसा मारा तदै तस्मि निषणो बत यम एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो वह ध्वनि जब लोक पालों के लोक में पहुंची तब उसे सुनकर ब्रह्मि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो सविक्रमन पुत्र बधे सुर निर्दम अपहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है परंतु से सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा सत्यम विधाजृत्य भाषित व्याप्ति सुखिले सुचात्मनता सभा या न मृगम न बारुषम इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की बाढ़ी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए पर रूप न तो पूरा पूरा सिंह का ही था और न मनुष्य का ही सैनम परि पश्य दुन निर्जिहानम ना मृगो नरो विचित्र अहो किमेत मृगेंद्र रूपम जिस समय हिरण्य शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था उसी समय खंभे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा वह सोचने लगा अहो यह न तो मनुष्य है और न पशु फिर यह नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है मीमांसमान समुत्थित्रतो नृसिहूपस्तलम भयानकम प्रतप्त चाबीकर चंड लोचनम जिस समय हिरण्य इस उधेड़ इस में लगा हुआ था उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही भगवान खड़े हो गए उनका अत्यधिक थी दबाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे कराल दृष्टम करवाल चंचल तुम भ्रगुटी मुखोल बड़म तब धोर धोकरणम दाढ़े बड़ी विक्राल थी तलवार की की तरह लपलपाती हुई छुरे धार के समान तीखी जीभ थी टेढ़ी भवे से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी प्रसाद मदिरघवि मध्य मम चंद्रास गौर छम गौरे द्रुह विस्वक भुजाले कतम नखा युधम विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी चंद्रमा के किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे चारों सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे दुरासदम सर्व निजय तरह आयुध प्रवे कविद्राविधान न समुदय उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानों को भगा दिया इन सोचने लगा हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है परंतु इसके इन चालों से हो ही क्या सकता है एवं ब्रुवस्तभ्य पतदाधो नदन नृ सिंह दैत्य कुंजर अलक्षित पतंग सिंह इस प्रकार कहता और सिंहनाथ करता हुआ दैत्यराज राज हिरण्य कश्यपू गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया न न ततो विपद्याभ्याहनं महासुरो नदे गया समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमो गुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नृसिह भगवान पर प्रहार किया तम विक्रम तम सघदम गो महोरघम दुतो यथा ग्रहीतर प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए असाध्व्यंतर हितो कसो मरा घनचदा भारत सर्वश्रेष्ठ यद्धस्तमुक्तो उस समय सबके सब, सब लोग पाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे उनका स्वर्ग तो हिरण्य ने पहले ही छीन लिया था जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया तब वे और भी डर गए हिरण्य कस्बू ने भी यही समझा कि निशिंग ने मेरे से से से ही मुझे अपने हाथ छोड़ दिया है। इस विचार उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा तम से नम सतचंद्रवर तमीम चरण तम्छेद्रम पर क्ष जहाज स्तुरक्ष आतारलीलया ना गरो महाविषम उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही ना मिले तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया जिससे हिरण्य की आंखें बंद हो गई फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी हरोच नहीं आई थी वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे सांप को चीर डालते हैं संभद प्रेक्ष करोचन विलिहंस नयाुण के सरान जथांत्रमाली उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देख देखा नहीं जाता था वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे खून के छीटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी खाकुरुत्टित्रे सरो तुचरा अनुधा अहम नुपथान सहस्रश उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्य कशिपू का, का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया उस समय हजारों दैत्य दानों हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए पर भगवान ने अपने भुजा रूपी सेना से लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खड़े कर उन्हें मार डाला सटावधुता जलता परापतन ग्रहा तद दृष्टि विमुष्ट रोच सह हो। उस समय भगवान ऋषि के गर्दन के बालों की अटकार से बादल तितर बितर होने लगे उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए उनके शिंगना से भयभीत होकर दिग्गज घारने लगे दोपटो क्षिप्त अभिमान ककुभो उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्तव्यस्त हो गए स्वर्ग डगमगा गया उनके पैरों की धमक को भूकंप आ गया वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौ से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया निपासने तथा सभायाम उपभेष्टे निपात प्रचंड इस समय नृसिह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था वे हिरण्यकश्य राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। दैत्यम हरिनाहत विप्रसू स्त्री युधि जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्य युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी तदाविमानिभिर नवस्तलम्षताम संकुल महासनाकि आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे गंधर्वराज गाने घाने लगे अपसराए नाचने लगी तत्रोप्रजुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशाद य ऋषय पितर सिद्धा विद्याधरमहोरगा मनव प्रजान पतिय गंधर्वापसरचारणा यक्षा किंपुरस्ता वेतालाध किसद सुनंदकुमुदादय मुर्नी बद्धाजलिपूटा आसीनम तीव्रतेजसम नाति चरा तात इसी समय ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि देवता ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर महा, नाग, मनु प्रजापति गंधर्व गाय चारण यक्ष किम पुरुष वेताल सिद्ध किन्नर और सुनंद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नृसि भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्थिति की ब्रह्मोवाच न तो स्मंताय दुनन्त शक्त विचित्र विरजा पवित्र कर्मणे विश्व सर्गस्थित संयम गुणेह संदे व्यत्मरे ब्रह्मा जी ने कहा प्रभो आप अनंत हैं आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते स्वयं निर्विकार रहते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ श्री रुद्रवाचन को पकालो युगान तस्ते हम ते ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका उसका पुत्र आपकी शरण में आया है भक्त वत्सल प्रभो आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए इंद्रवाच प्रत्याता परम भवता न सभागा दैत्याक्रांत हृदय कमल तदृहमें प्रत्यबोधी कालग्रस्त कियम अहोनाथ सुस्रुसता मुक्तिस्हुमता नारिंहा इंद्र ने कहा पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की है आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के के ही हैं। दैत्यों आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया, वह भी दियास स्थान है यह जो स्वर्गादि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है यह सब काल का ग्रास है जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या स्वामीन जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है ऋषु तम नत्थ परेजो ये ने तमादात्म गिप्रलुप्त लुप्त अमुनाद्य शरण्यपाल तपस्या तो ऋषियों ने कहा पुरुषोत्तम आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की की फिर से रचना थी और कृपा करके ज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था शरणागत वसल उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है पितरों ने कहा प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे या उन्हें बलात्न कर खा जाया करता था जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते तब उसे भी यह पी जाता आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर कर मानो हमें दे दिया आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं सिंहदेव हम आपको नमस्कार करते हैं सिद्धाउचु योनो गतिम योग सिद्धा असाधु आहरसीदम योग तपो बल नालादरपम ना तम नखे निधरदार तस्म तोभ्यं प्रणतास्मु नृसिह सिद्धु ने कहा देव इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्ध गति छीन ली थी अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं विद्याधराव चुहो विद्याण या अनुराधा न से बलवीर्य तृप्त साये नंख्ये पशुवतस्त माया न सिंहम प्रणता ने कहा यह मूर्ख हिण्य अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था यहां तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया अपनी लीला से नृसिह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं नागा रत्न रत्न क्ष दत्ता नमोस्त थे नागो ने कहा इस पापी ने हमारी मड़ियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है प्रभो हम आपको नमस्कार करते हैं मनोचुहो मन वो वह निदेश कारण देश परिभूत थे उपसंहृत प्रभो करवा मते किं करान मनुओं ने कहा देवाधिदेव हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है प्रभो हम आपके सेवक हैं आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें प्रजापत उचह प्रजेशाभे परेशाभिशिष्टा नजादा भिन्न वक्ष जगन मंगलम सत्वृते प्रजापतियों ने कहा परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया था परंतु इसके रोग देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया धारण करने वाले प्रभो आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए कुलं कलपते गंधर्वों ने कहा प्रभो हम आपके नाचने वाले अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं इस दैत्य ने अपने बल वीर और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया सच है कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है चार नाउच होम हरे तवांग पंकज भवाप वर्गम यदि समापित चारणों ने कहा प्रभु आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है यक्षाउच हो वह मनुचर मुख्यातापम तत्त जानता ते नरहर उपनीत पंचताम पंचमीश यक्षों ने कहा भगवन् अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे परन्तु इन अन्य ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है किम पुरुषावचुहू वयम किम पुरुषास्तम तो महापुरुष ईश्वर अयम कुषो नष्टोधिकृत साधा किम पुरुषों ने कहा हम लोग अत्यंत दुक्ष किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं जब सतपुरुषों ने इसका तिरस्कार किया इसे धिक्कारा, तभी आज आपने वैतालिकाउच होम सभा सत्य सुतवा बलम जशोम गेम महतिम लभा महेशन सीर्जरो भगवान यथा वैतालिकों ने कहा बड़े-बड़े सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया कि नाउच किन्नर गुष्टि नरसिंहनाथ विभुवाज नो भव किन्नरो ने कहा हम किन्नरगण आपके सेवक हैं यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था भगवान आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया प्रभो आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें रहे पार सदा हो अद्धरी न रूपम अद्भुतम ते दृष्टम न शरण सर्वोक शरम सोजम ते विधिक ईश विप्रशप्त तेदम निधन मनोग्रहाय भगवान के पार्षदों ने कहा शरणागत वसल संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नृसिह हमने आज ही देखा है भगवान आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे ने श्राप दे दिया था हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है महाप्राणे पारम त्याम सहितायाम सप्तम स्कंधे प्रहलादाचरते दैत्यराजपे नृसीहस्तव नाोंय